विक्रांत बम का बहाना बनाकर रोहित का फोन लेकर यहाँ से भाग जाना चाहता था लेकिन जैसे ही उसने रोहित के फोन में उस लड़की की फोटो देखी वो सन्न रह गया ये काफी पुरानी फोटो थी लगभग अस्सी के दशक की फोटो थी इसे मोबाइल के कैमरे से नहीं खींचा गया था बल्कि किसी फोटो में इसे खींच रखा गया था काफी पुरानी होने की वजह से ये फोटो हल्की पीली पड़ चुकी थी फोटो में एक औरत खड़ी थी जिसके बाल थोड़े करली से और काफी छोटे थे बाल लगभग ही थे जैसे ही विक्रांत की नजर इस फोटो पर पड़ी उसे ये काफी जानी पहचानी सी फोटो लगी दरअसल इस फोटो में जिस औरत की फोटो थी वो बिल्कुल गायब हुए बच्चे नितिन खरबंदा जैसी लग रही थी इसलिए विक्रांत को लगा कि शायद ये फोटो नितिन खरबंदा की मां की है क्योंकि जैसी नितिन की आंखें होठ और नाक थी ठीक वैसे ही इस फोटो वाली औरत की थी इसीलिए विक्रांत रोहित के फोन में से ये फोटो देखते ही सख्ते में आ गया था विक्रांत सोच में पड़ गया कि आखिर रोहित का नितिन खरबंदा से क्या कनेक्शन हो सकता है, है। इसीलिए विक्रांत ने बिना किसी की परवाह किए ही नितिन का कॉलर पकड़ लिया और फिर उसे आंख दिखाते हुए बोला ये ये औरत कौन है जल्दी बताओ तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली जवाब दो अरे अरे अरे अरे अरे सीनियर गार्ड्स ने विक्रांत का हाथ पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश शुरू कर दी आप हमारे सर से इस तरह से पेश नहीं आ सकते चुप करो हटो यहाँ से। विक्रांत ने गार्ड्स को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा रोहित जल्दी बताओ ये औरत कौन है वरना आज यहीं तुम्हारा खेल खत्म इस बम के साथ तुम भी खत्म रोहित काफी परेशान हो गया था विक्रांत के बिहेवियर ऐसी वो बहुत पैनिक हो चुका था ये ये मेरी माँ की फोटो है अब क्या मैं अपनी माँ की फोटो भी अपने फोन में नहीं रख सकता क्या क्या विक्रांत बिल्कुल शॉक्ट रह गया आखिर ये कैसे हो सकता है भला ये औरत रोहित की माँ कैसे हो सकती है इसकी तो शक्ल बिल्कुल नितिन खरबंदा से मिलती है नितिन की जो फोटो विक्रांत के पास थी वो उसके बचपन की फोटो थी और ये फोटो बिल्कुल नितिन की माँ जैसी लग रही थी विक्रांत बिल्कुल चकराव उठा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब अगर सच में ये औरत रोहित की मां यानी कि रमाकांत अग्रवाल की पत्नी है तो तो फिर नितिन खरबंदा की शक्ल इस औरत से क्यों मिल रही है कहीं नितिन खरबंदा रोहित का सगा भाई तो नहीं है लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता रमाकांत की पत्नी की डेथ तो शादी के एक दो साल बाद ही हो गई थी और रिकॉर्ड के अनुसार तो उसकी सिर्फ एक ही औलाद थी और वो रोहित ही है और सबसे बड़ी बात उसका नाम नितिन खरबंदा है और रमाकांत अग्रवाल है तो फिर भला कैसे ये कनेक्टेड हो सकते हैं? विक्रांत बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो चुका था हाँ मेरी माँ है ये रोहित ने थोड़ी तेज आवाज में कहा अब हम बाहर चलकर बात करते हैं यहाँ मैं अब नहीं खड़े रह सकता चलो बाहर निकलो यहाँ से। वरना ये बम कभी भी फट सकता है हाँ सही बात ये बम कभी भी फट सकता है और, और ये रोहित सर की माँ ही है सीनियर सिक्योरिटी गार्ड ने भी रोहित की बात से सहमति जता दी एक मिनट यार रुको तो सही विक्रांत के दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था उसने सोचा कि आखिर रोहित की माँ की शक्ल नितिन खरबंदा के चेहरे से क्यों मिल रही है इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी होगी इतना सोचते हुए रख दिया इसे इस बच्चे को पहचानते हो तुम रोहित ने पहले वहा रिसेप्शन हॉल में पड़े बम वाले बैग को देखा और फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए बोला ये ये इसका नाम तो नितिन खरबंदा है ना ये वही बच्चा है ना जिसकी साल 1994 में किडनैपिंग हुई थी और ये शायद अभी तक जिंदा है इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है ना हम्म विक्रांत हाँ, ने अपना सिर पकड़ लिया उसे लगा कि कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई लेकिन से देखो, इस बच्चे की शक्ल तुम्हारी माँ से नहीं मिल रही देखो ध्यान से और, और देखो इसकी आंख और नाक दोनों तुम्हारी माँ जैसी ही विक्रांत ने रोहित की आंखों के आगे दोनों फोटो को करते हुए कहा अरे तो मैं क्या करूँ दुनिया में बहुत लोगों की शक्ल एक जैसी होती है तो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ और वैसे भी ध्यान से देखो इसकी शक्ल मेरी माँ से कहा मिल रही है देखो तुम भी देखो रोहित ने दोनों फोटो अपने बगल में खड़े सिक्योरिटी गार्ड को दिखाते हुए कहा इसमें देखो मेरी माँ के दाहिने गाल पर एक तिल है और, और उनकी आंख देखो वो भी उस बच्चे से बिल्कुल अलग है साहब पता नहीं मैं मैंने चश्मा नहीं लगाया तो मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है सिक्योरिटी गार्ड ने उत्तर दिया विक्रांत ने फिर से उस फोटो को ध्यान से देखा तब जाकर उसे एहसास हुआ कि शायद वो गलत कह रहा है सच में ये दोनों फोटो आपस में नहीं मिल रही हैं। ध्यान से देखने पर पता लग रहा था कि उस बच्चे की शक्ल रोहित की माँ से सच में नहीं मिल रही थी विक्रांत टेंशन के मारे पसीने में डूब चुका था उसे लगा शायद वो इस किडनैपिंग केस में इतनी तल्लीनता से काम कर रहा है कि उसका सेंस सही से काम नहीं कर रहा है रोहित द्वारा सब कुछ क्लियर किए जाने के बाद भी वो काफी देर तो दोनों फोटो लेकर खड़ा रहा और आपस में मिलाने की कोशिश करता रहा विक्रांत अभी दोनों फोटो मैच करा ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बच पड़ा ये एसएसपी एस रोनित का फोन था विक्रांत हो तुम काम हो गया इतना कहकर रोहित ने फोन रख दिया दरअसल रोनित ने विक्रांत को फोन करके यहाँ से निकलने का सिग्नल दिया था अब विक्रांत के पास रोहित का फोन रखने का कोई खास कारण नहीं था तो उसने रोहित को फोन वापस करते हुए कहा ये लो अपना फोन और जिया की सारी फोटोज डिलीट कर दो वरना वरना बहुत बुरा होगा अब विक्रांत यहां से निकलने का बहाना ढूंढने लगा उसने सीनियर सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए कहा जल्दी जाओ और एलिवेटर को खाली करवाओ बम एक्सपर्ट्स बस पहुंचने ही वाले हैं सिक्योरिटी गार्ड्स भी कंफ्यूज हो गया वो वहीं चुपचाप खड़ा रहा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत क्या कहना चाह रहा है तभी विक्रांत ने जान अपने फोन की रिंग बजा दी और फिर फोन को कान से लगाकर बात करने की एक्टिंग करने लगा हाँ हेलो क्या टेरिस्ट को पकड़ लिया अच्छा कहा पकड़ा गया कैसे क्या बम नहीं है फेक है ओहो ठीक है ठीक है ठीक है ओके सर मैं करता हूँ फोन रखने के बाद विक्रांत ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा उस बैग में बम नहीं है पुलिस ने को पकड़ लिया और उन्होंने बताया की इस बैग में बम नहीं है ये फेक है क्या फेक बम रोहित ने चौकते हुए कहा नहीं सिक्योरिटी गार्ड ने विक्रांत की बात से असहमति जताते हुए कहा पुलिस ऐसे काम करती है क्या क्या गारंटी है की बम बैग में बम नहीं है अगर बम हुआ तो और टेरिस झूठ भी तो बोल सकते हैं मुझे तो लगता है कि हमें बम एक्सपर्ट को बुला लेना चाहिए ओहो क्या बकवास कर रहे विक्रांत को सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था सो वो बैग की तरफ बढ़ने लगा हे हे रुको वो फट सकता है सीनियर सिक्योरिटी गार्ड ने घबराते हुए कहा वो किसी भी हालत में विक्रांत को उस बैग के पास नहीं जाने देना चाहता था